नमस्कार आज सुनिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से आशा उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई वह विवरण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हसने फिर से बीती हुआ से हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर हिम संस्रुति पर भर अनुराग सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से जगी वनस्पतिया अलसाई मुख धोती शीतल जल से करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने जलधिलहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी प्रले निशा की हलचल स्मृति में मान प्रलय सी देखा मनु ने विजन विश्व का नव एकांत जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा श्रांत इंद्र नील मणि महा चषक था उल्टा लटका आज पवन सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका वह विराट था घोलता नया रंग भरने को आज कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज विश्व देव सबिताया पूषा सोम मरुत चंचल पवमान वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान किसका था भूभ्रंग प्रलसा जिसमें ये सब विकल रहे अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे विकल हुआ सा का रहा था सकल भूत चेतन समुदाय उनकी कैसी बुरी दशा थी वे थे विवश और निरुपाय देवन थे हम और नये हैं सब परिवर्तन के पुतले हाँ की रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जुतले महानील इस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान और विद्युत कण किसका करते से संघान छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए त्रण विरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस से खींचे हुए सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ हे अनंत रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान मंद्र धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदै हृदय में अधिक अधीर व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण सी छवि की लहरों सी उठती है नाच रही जो मधुमैतान जीवन जीवन की पुकार है खेल रहा है शीतल दाह किसके चरणों में नत होता नव प्रभाव का शुभ उत्साह मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी तो फिर क्या मैं जीऊ और भी जी कर क्या करना होगा देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा एक यवनी का हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी स्वर्णशालियों की थी दूर दूर तक फैल रही शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निधान अचल हिमालय का शोभन तम लता कलित शुचि सानु शरीर निद्रा में सुख स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान मानो हसी ही मालय की है फूट चली करती कलगान शिलासंधियों में टकराकर पवन भर रहा था गुंजार उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चारण सदृश प्रचार संध्या घन माला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट गगन चुंबिनी शैल श्रेणिया पहने हुए तुषार किरीट विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही उसे दिखाती जगती का सुख हंसी और उल्लास अजान मानो तुंग तरंग विश्व की हिमगिर की वह सुधर उठान थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहां रमणीय उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और पहला संचित अग्नि जल रहा दुतिरविकर से शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर सजग हुई फिर से सुरसंस्कृति देवयजन की वरमाया उन पर लगी डालने अपनी कर्ममई शीतल छाया उठे स्वस्थ मनु ज्यो उठता है क्षितिज बीज अरुणोदय कांत लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने उधर वन ज्वाला भी अपना लगी धूम पट थी बुनने शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चिया हुई समिद आहुति के नव धूम गंध से नभकानन हो गया समृद्ध और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास वहाँ एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर रहा, फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती चिंता कभी नवीन यों ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दिन प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में अर्धप्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त तप में निरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने में चले विवश धीरे धीरे एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यो सागर तीरे विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सुना सपना ग्रहपथ के आलोक व्रत से काल जाल तनता अपना प्रहर दिवस रजनी आती थी चल आती संदेश विहीन एक विराग पूर्ण संस्कृति में जो ज्योनिष्फल आरंभ नवीन धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीत जिसमें शीतल पवन गा रहा, पुलकित हो पावन उद्गीत, नीचे दूर-दूर विस्तृत था, उर्मिल सागर व्यथित अधीर अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि खुली उसी रमणीय दृश्य में तना की आँखें। कुसुम की खिली, अचानक वे भीगी व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था एक अतीन्द्रिय स्वप्नलोक का मधुर रहस्य उलझता था नव हो जगी अनादिवासना मधुर प्राकृतिक भूख समान चिर या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार तप से संयम का संचित बल और व्याकुल था आज कर उठा रिक्त का वह अधीर तम सूना राज। धीर समीर परस से पुलकित विकल हो चला श्रांत शरीर आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट, आह कल्पना का जगत मधुर कितना होता सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहां बकता? कब तक और अकेले? कह दो हे मेरे जीवन बोलो किसे सुनाऊ कथा कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो तम के सुंदर तम रहस्य हे कांति किरण रंजित तारा व्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु भरे नव रस सारा आतपतापित जीवन सुख की शांति मई छाया के देश हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश आह शून्य चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई इंद्रजाल रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई जब कामना आई संध्या का तारा दीप फाड़ सुनहली साड़ी उसकी तू हसती क्यों अरी प्रतीप इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास आंसू औ तम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदुहास विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से आती चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सांस यो समीर मिसहाफ रही सी चली जा रही किसके पास विकल खिलखिलाती है क्यों तू इतनी हसीन व्यर्थ बिखेर तु इन कणों फेनिल लहरों में मच जावेगी फिर अंधेर घूंघट उठा देख मुस्काती किसे ठिठकती सी आती विजन गगन में किसी भूल सी किसको स्मृति पथ में लाती रजत कुसुम के नव पराग सी उड़ान दे तू इसकी धूल इस ज्योत्सना की अरे बावली तू इसमें जावेगी भूल पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल देख बिखरती है मणिराजी अरे उठा बेसुध चंचल फटा हुआ था नीलवसन क्या ओ यौवन की मतवाली देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली ऐसे अतुल अनं विभाव में जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग या भूली सी खोज रही कुछ जीवन की छाती के दाग मैं भी भूल गया हूं, कुछ हां नहीं होता क्या था प्रेम वेदना भ्रांति या की क्या मन जिसमें सुख सोता था मिले कहीं वह पड़ा अचानक उसको भी न लुटा देना देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग न उसे भुला देना देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग न उसे भुला देना